सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार 2007 में असम में एक एनजीओ कृषक मुक्ति संग्राम संगठन ने आरटीआई अपील दायर की और ये खुलासा किया कि जो अनाज गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आता था उसकी आबंटन में भारी धान लिया थी कार्रवाई हुई भ्रष्टाचार साबित हुआ और कई सरकारी अफसरों को निलंबित किया गया अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rti.gov.in